भारतीय दर्शन कार्य कारण भाव भारतीय दर्शन में कार्य कारण भाव का विचार बहुत प्राचीन है इसके संबंध में अपने अपने दृष्टिकोण के अनुसार दार्शनिकों ने भिन्न भिन्न भिन भिन रूप से समय समय पर विचार किया है इस संबंध में विचारणीय विषय है कार्य और कारण में क्या संबंध है कार्य कारण में ही अव्यक्त रूप से वर्तमान रहता है यह सर्वथा कारण से भिन्न है और इसकी नई उत्पत्ति होती है दर्शनों में इन प्रश्नों पर भिन्न भिन्न प्रकार से विचार किया गया है न्याय मत में अपने दृष्टिकोण के अनुसार स्वभावतः कार्य और कारण में अत्यंत भेद है इनके मत में कार्य कारण से सर्वथा भिन्न है वह किसी रूप में कारण में नहीं रहता उत्पन्न होने के पूर्व कार्य का प्रागभाव कारण में है तथा नाश होने के पश्चात उसका ध्वंसाभाव हो जाता है परंतु यह सत्य है कि कार्य समवाय संबंध के द्वारा कारण में सदैव रहता है समवाय संबंध नित्य है तस्मात् जब कभी कार्य उत्पन्न होता है तब वह समवाय संबंध से अपने समवायिक कारण में ही उत्पन्न होता है अन्यत्र नहीं इस रहस्य के कारण को न्यायायिक नहीं कह सकते यह उनके क्षेत्र से बाहर की बात है वे तो इतना ही कह सकते हैं कि यह उन दोनों वस्तुओं का अपना स्वभाव है घट जब कभी उत्पन्न होता है तब तो वह मृतिका में ही उत्पन्न होता है यह घट और मृत्तिका का अपना स्वभाव है अतएव ये लोग एक प्रकार से कार्य को अपने समवायी कारण के साथ नित्य रूप में संबद्ध मानकर भी उससे कार्य को सर्वथा भिन्न मानते हैं अर्थात इनके मत में कारण और कार्य का संबंध अभेद सहिष्णु अत्यंत भेद है इसी कारण ये लोग असत्वादी भी कहलाते हैं इन बातों से यह स्पष्ट है कि चरवाकों की तरह न्यायिक लोग भी किसी न किसी अवस्था में स्वभाव की ही शरण लेते हैं यह तो न्यायमत का दौर्बल्य है या उसके दृष्टिकोण का फल है कि उत्पत्ति के पूर्व तथा पश्चात कार्य का अभाव मानते हैं और कारण से अत्यंत भिन्न होने पर भी कार्य अपने समवायी कारण से एक नित्य संबंध के द्वारा संबद्ध भी है यह न्याय के लिए अवश्य रहस्यपूर्ण है जिसका समाधान वे नहीं कर सकते अस्तु इस बात को ध्यान में रखकर ही हम कारण का विचार यहाँ करते हैं तत्व को समझने के लिए यह आवश्यक है कि हम उस तत्व के कारण को भी समझें बिना कारण का कोई भी कार्य संसार में नहीं हो सकता प्रत्येक कार्य के लिए कोई न कोई कारण अवश्य होता है किसी कार्य के होने के ठीक पहले नियत रूप से जिसका सदैव रहना हो और जो अन्यथा सिद्ध न हो उसे ही कारण कहते हैं जैसे कपड़े को बुनकर तैयार होने के ठीक पहले नियत रूप से रहने वाला सूत बुनने वाला जुलाहा या आदि उस कपड़े के कारण हैं। प्रकार मिट्टी घड़े का कारण है अनियत रूप से पहले रहने के कारण मिट्टी को लाने वाला बैल या गधा जिसका रहना अनियत है उसे घड़े का कारण नहीं हो सकता है मिट्टी के साथ साथ नियत रूप से रहने वाला लाल या पीला मिट्टी का रंग घड़े के पूर्व में नियत रूप से रहने वाला कुम्हार का पिता आदि घड़े के कारण नहीं हो सकते क्योंकि इनके बिना भी घड़े की उत्पत्ति हो सकती है जिसके न रहने पर भी कार्य हो सके वह कारण नहीं कहा जा सकता उसे न्यायशास्त्र में अन्यथा सिद्ध कहते हैं जैसे घड़ा बनाने के लिए चाक को चलाने वाले दंड का रूप तथा दंड में रहने वाला दंडत्व सामान्य इत्यादि इन सबके न रहने पर भी घड़ा बन जाता है अर्थात जिस कार्य की उत्पत्ति के लिए जिसका नियत रूप से पहले रहना नितांत आवश्यक हो जिसके न रहने से वह कार्य उत्पन्न ही न हो सके और जो अन्यथा सिद्ध न हो वही कारण है कारण के तीन भेद हैं समवायि कारण असमवाय कारण तथा निमित्त कारण समवायी कारण वह कारण है जिससे समवाय संबद्ध से कार्य उत्पन्न हो जैसे सूतों में संवाय संबंध से कपड़ा उत्पन्न होता है अतएव सूत कपड़े का समवायी कारण हुआ कपड़ों में संवाय संबंध से कपड़े का रूप उत्पन्न होता है अतएव कपड़ा अपने रूप का समवायी कारण है